ऋग्वेद के अंतर्गत यह अतिरिय उपनिषद एक ही है दस उपनिषद में जिसके ऊपर भगवान भाष्य भाषा देखा इसमें पहले कहा गया वैराग्य के लिए जीव की अवस्था कही गई उसका जन्म पिता गर्भ में माता गर्भ में पिता के में रहता है माता के गर्भ में तृतीय जन्म मृत्यु के पश्चात जन्म आदि कहा गया वैराग्य के लिए उसके पश्चात तो कहा गया केवल वैराग्य मात्र से ज्ञान नहीं होता है तम पदार्थ का शोधन करना होता है त्वम पदार्थ शोधने के बिना तत्व से यदि महावाक्यार्थ ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है क्योंकि पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण है त्व पदार्थ का शुद्ध अर्थ निश्चय होने के लिए वो शास्त्रों से समझ करके अभ्यास करके निश्चय करना होता है वो वैराग्य के बिना एकाग्रता के बिना पद के लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं होता है तुम -पद के के लक्ष्यार्थ निश्चय के बिना जितना ब्रह्म अहमअ्रे चिंतन करे महावाक्यार्थ बोध नहीं असंभव है, नहीं होता है भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र में कहा है आवृत्ति रसकृत उपदेशा इसी सूत्र में स्पष्ट कहा है तवम पदार्थ तव पद के लक्ष्यार्थ में जिनका संशय विपर्य नष्ट हो जाता है उनको दो वाक्य श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा और तुम पदार्थ के लक्ष्यार्थ में संशय भी परे तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा जैसे वहीं सिंचित वाक्य से ऐसे लगता है शब्दार्थ बोध हो गया वन के द्वारा आदविकरण करे किंतु उसको पदार्थ ज्ञान कहते दे बन्नी ना इस पदार्थ ज्ञान हो गया सिंचित के ज्ञान हो गया किन्तु वही सिंचित इसमें वन्नी में शेख करणोत्तर योग्यता अभावत् वाक्यर्थ बोध नहीं होता है तम पद के लक्ष्यार्थ में यदि संशय विपर्य है तो, तो पदार्थ ब्रह्म के साथ एकत्व तो में योग्यता नहीं संशय होगा विपर्य विपरीत तम पद के लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान सात से श्रवण करके संशय नष्ट हुआ फिर कैसे हो सकता है सात से सुना कूटस्थ चैतन्य असंग अक्रिय क्रिया रहित ये तो सुन लिया मैं इसे हूँ इसे कोई शब्द से कह देगा कैसे अक्रिय है कुटस्थ है आदि में अहम बुद्धि जब तक है कुटस्थ कैसे असंग हो सकता है अक्रिय कैसे हो सकता है निर्विशेष कैसे है सुख दुख आदि नहीं है संसार धर्म रहित है क्षुत पिपाश आदि रहित है ये कैसे हो सकता है इसको मनन के द्वारा संशय प्रमेय संशय नष्ट होगा संशय नष्ट होने मात्र से पर्याप्त नहीं होता है अनादिकाल से विपरीत भारणा देहा आदि में है समझते हैं देहा नहीं फिर भी अहम कहते समय इधर मैं स्थूल हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि समाप्त हो जाए ये नहीं होता है इसलिए विपरीत भावना तो की निवृत्ति के लिए भी योगाभ्यास करते हैं उपासना करते हैं उस सब हाँ के द्वारा विपरीत तो भावना हाँ निवृत्ति होती है एकाग्रता सोमपति तो के लक्ष्यार्थ में यदि संशय विपरीत नष्ट हो गया कूटस्थ निर्विशेष ऐसे ज्ञान हो गया तब तो तत्पति के लक्ष्यार्थ श्रुति प्रमाण से ज्ञात तो होगा उसके साथ एकत्रव है अभी इसमें कहते हैं, अभी टीका में या अभी एवं शोधित से आत्मा तोम पदार्थ का शोधन हुआ को आत्मा व्यम उपासम है ये आरम्भ हुआ जो आत्मा क्या है उसका शुद्ध अर्थ क्या दो आत्मा प्रविष्ट है एक कारण रूप प्राण रूप अंत करण सौन्द्र के द्वारा ज्ञान का साधन होता है और एक जो उपलब्धा आत्मा जो मूर्धा सृष्टिकर्ता भेदन करके प्रविष्ट हुआ यह सब कर्ण है कार्य संघात जिसका उपकार के जो उपकार्य है शेष ही है जिसके शेष है सब कार्य करण अंत करणादि सब है वो आत्मा है यह हुआ पम पद का लक्ष्यार्थ हुआ यह शोधन क्या भाच्यार्थ का त्याग करके उपाधि विशिष्ट नहीं उपाधि का त्याग करके शुद्ध स्वरूप लेना ये अर्थ हुआ यहाँ तक तो एवं शोधित से परंपरा आत्मा है यह शोधन किया गया लक्ष्यार्थ का निश्चय हुआ कि यह जिसके संबंध से जड़ा अंतकरण वृत्ति में प्रकाशत्व आता है प्रकाश रूप होकर एक घट ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान सब ज्ञान में अनिश्चित जितने ज्ञान है सब ज्ञान में अनिश्चित जो चैतन्य बिंब रूप चैतन्य जिसका प्रतिबिंब वृत्ति में दिखने से को भी चेतना जैसे व्यवहार करते वृत्ति में चेतन तो का भान होता है चेतन के साथ वृत्ति का अध्यास होने से आत्मा का चैतन्य वृत्ति में धर्म अध्यास होता है तो वृत्ति में ज्ञान ऐसे तो प्रयोग किया जाता है ज्ञान कहा जाता है उपचार गौण प्रयोग मुख्य ज्ञान है बिंब रूप चेतन सब घटक ज्ञान आदि का साखी अंत उसके धर्मो के साखी है तो हम पद का लक्ष्यार्थ है क्योंकि जो घट ज्ञान पट ज्ञान आपको होता है सुख दुख होता है उसका तो भान आपको होता है जो सुख दुख को प्रकाश करने वाला है वो होता है आत्मा जो आत्मा सुख दुख को जानता है वह अब जिसको जानता है साखी है आत्मा वो जानता है सुख दुख को संसार चुपिपास आदि को जिसको जानता है अपने से भिन्न है हम दंड को देखते है दंड अपने से भिन्न है दंड रूप को देखते है दंड रूप आप भी आपसे भिन्न है सुख दुख को आप जानने से जैसे दंड रूप आप नहीं आपका धर्म में भी नहीं है बाहरी वस्तु हम जो दिखते हैं, वो आपसे भिन्न है आपका धर्म में भी नहीं है ठीक इसी प्रकार सुख दुख जो दिखते हैं, वो सुख दुख आप नहीं आपका धर्म भी नहीं है जागर स्वप्न सुस्वती तीनों को आप जानते हैं वह आप नहीं आपका धर्म भी नहीं आप में ये तीनों नहीं आपका दृश्य बाह्य दंड का रूप दंड में आप में नहीं है ठीक सुख दुख आदि को हम जानने से सुख दुख हमारा धर्म नहीं है उसे विलक्षण आपका स्वरूप है ये सुख दुख का प्रकाश होगा रूपरसाद ज्ञान का, का प्रकाश का ये तम पद का लक्ष्यार्थ है उसको बार बार चिंतन करके निश्चय करना पड़ता है भगवान भाष्यकार ने कहा श्लोक में काम क्रोधम लोभम मोहम्म हित्वात्मान भाव योहम काम क्रोध लोहोह इसको त्याग करके भावे को हम मैं कौन हूँ आत्मा की चिंता करो ऐसा करके निश्चय करना लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ निश्चय तो हो गया शुद्ध कुटस्थ चैतन्य किंतु ऐसा लगता है सब के लक्ष्यार्थ भिन्न भिन्न होगा प्रतिशरी क्योंकि जीव भिन्न भिन्न भेद ज्ञान होता है शरीर भेद से तो उनका लक्ष्यार्थ एक ही चैतन्य है आप सब सबके शरीर में एक है इनम शरीर कौन ते क्षेत्र में ये तद व्यक्तित्व प्राहु क्षेत्र ज्ञान तदविध शरीर ये सब पूरा स्थूल सूक्ष्म आ जाएगा महागूता ने अहकार बुद्धि व्यक्ति इत्यादि सब गया गीता में क्या क्या क्षेत्र है जितने ज्ञेय सूक्ष्म क्षेत्र है उसको जानने वाला क्षेत्र तो आप क्षेत्र के शरीर को जानने वाले है किन्तु में भिन्न भिन्न क्षेत्र के भाग लगता है उसको ले भगवान कहते क्षेत्र के हम चाह विधि सर्व क्षेत्र सुभारत सब में एक क्षेत्र की आत्मा है ठीक है आपका स्वरूप सबके शरीर का अधिष्ठान सबके वृत्ति के, के साक्षी एक ही है ये निश्चय होना चाहिए प्रतिशाल भे, भेदान होता है पहले लक्ष्यार्थ निश्चय होने के बाद भी ऐसे लगता है प्रति शरीरम नानात्म एवं शोधित से आत्म न प्रतिशरी ऐसे प्राप्त होता है इसका वारण करने के लिए वारितुम श्रुति स्वयं ये वाक्य कोयम आत्मा व्यम उपास में प्रारंभ हुआ उसका अर्थ क्या आगे कह कर ए ए एन्द्र ये वाक्य है जो वयम आत्मा है ए ए इंद्र ये सर्वात्म है आपका जो आत्मा है सबका आत्मा सर्वात्म है ये इससे महावाक्य अर्थ हुआ जो पम पद का लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है सर्वत्र एक है भिन्न भिन्न नहीं ऐसा कह करके पूर्व तो आत्मा का अनुवाद किया अनुवाद करके ब्रह्म के साथ एक विधान तो किया गया क्योंकि प्रति सर्व भेद शंका होती है सर्वभेद से एसा ब्रह्म स्रह्म ऐसा इंद्र ऐसा प्रजापति ऐसा कह कर ये सर्वात्म कहे आपका जो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है और सबका आत्मा है जितने इंद्र प्रजापति आदि एक ही चेतन बिंब रूप है सब सर्व एक है ये सर्वे देवा सो देव भी इमान पंचभूता आकाशादी पंचभूत भी ये सब यह कंस है जैसे सर्व ख्रव ब्रह्म है तो यहाँ बाध सामनाधि नहीं है सर्व नास्ती किन्तु ब्रह्म अस्थि इसी प्रकार ये जो प्रजापति देव सब का आत्मा आप है अथवा ये जो देव भूतानी पंचभूता ये सब है नहीं आपसे भिन्न कुछ है नहीं एक चेतन है ऐसा कहने के लिए सब कुछ एक है सर्व खल ब्रह्म से कहा सर्व ब्रह्म ये सब ब्रह्म है सर्वात्मक क्योंकि अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान नहीं होती है अधिष्ठान ब्रह्म आप स्वरूप कूटस्थ चैतन्य एक ही, ही ये है सर्वत्र उसमें अध्यस्त जितने हैं वो आपसे भिन्न नहीं एक, आ, एक ही आत्मा है पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योतिषी सूर्यचंद्रादिता ये सब इमानी चुद्र छुद्र अल्प से मिश्र क्षुद्र मिश्राणी जीव सु छोटे कीट पतंग मस पिपेलिक आदि छिद्र मिश्राणी ये यद अनथक है बीजानी बीजानी कहा आगे आगे कारण है सर्प आदि आगे आगे होने वाले जन्म के कारण है इतराणी च इतरानी जी कहा करके जितने जीव है जारु जा, को, जारु को जका, अंडजानी जरायुजको जारूज का अश्वा गाव पुरुषा, हस्तन एक हकरे सर्वात्मक एक ही ब्रह्म है, सब ब्रह्मशे एक आत्मा है, यकी प्राणी जितने प्राणी जंगम च पतत्री चंगम चलने वाले पतत्री पक्षी आदि यहां वृक्षादि जितने स्थिर बस्ती सर्वत प्रज्ञ प्रजा नेत्र प्रज्ञा ही नेत्र प्रज्ञाने प्रज्ञाने में कुछ प्रतिष्ठित है प्रज्ञ में सौक प्रज्ञोकोक प्रज्ञ प्रज्ञने प्रज्ञा यस्य प्रतिष्ठा श्रति प्रज्ञा प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य ऐतिपन का है प्रज्ञान ब्रह्म ए स इत्य अर्थ मह ए स ब्रह्म ऐसा इंद्रयाब्द है इसका अर्थ कहते भगवान भाग्यकर स ये प्रज्ञान रूपात्मा जो प्रज्ञान रूपात्मा है स कह कर पूर्व परामर्श पूर्व में कहा गया कोई मात्मा वयासम है कह करके जो कहा गया अज्ञान विज्ञान संज्ञान प्रज्ञान नाम दे जो प्रज्ञान रूपात्मा है उसको इतर से दिया जिसका सब नाम पहले कहा गया था वही आत्मा ब्रह्म ब्रह्म अपरम प्राणः प्राण में जो प्राण है वही प्रज्ञा ही आत्मा है अंतकन उपाधि स्वीप अंतकन उपाधि में अलग अलग उपाधि में प्रविष्ट है जलभेदगत सूर्य प्रतिबिंबत कि जलभेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत्त जलभेद अलग अलग जलभेद घट आदि में उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भिन्न दिखता है प्रतिबिंब बद व कार्य छोटा है सूर्य प्रतिबिंब बध हिरण्य गण समी सुख अभिमानी टीका में प्रज्ञानम ब्रह्म मुख्य ब्रह्मता वक्षमार आगे अंत में कहते प्रज्ञान ब्रह्म मुख्य ब्रह्म प्रज्ञान ही ब्रह्म है आगे कहेंगे तो यहाँ जो कहा गया प्रज्ञान यहाँ यह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्टम मृधद्वार में जो प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट तो सोपाधिकाण प्रज्ञा पदि शब्दम अपर ब्रह्म उच्च यहां यह सब ब्रह्म कहकर अपर ब्रह्म कहते हैं वो अपर ब्रह्म का लक्ष्य शुद्ध है मूर्ध में प्रविष्ट समस्त लिंग शरीर अभिमानी व्यष्टि लिंग शरीर अभिमानी होता है तेजस समष्टि लिंग शर अभिमा है व्यस्टि समि में जैसे वर्ण समी है वृक्ष व्यस्ती सेना समी है सबको मिलाकर के सेना कहते हैं एक एक सैनिक ऐसे अलग, अलग अलग जैसा अभिमानी अलग अलग शिक्षण में समस्त समी शिक्षण अभिमानी क्या नाम हो गया हिरण्य गर्भ उसको प्राण शब्द से कहते प्रज्ञा शब्द से भी कहते प्राण प्रज्ञात्मा भी शब्द तत्र तत्र कहा गया अपरम ब्रह्म यहाँ कहा गया उच्च अपरम ब्रह्म सर्व शरीर समि स्थूल शरीर उचित सब शरीर में एक होने से समि शरीर में एक ही हुआ अंतकनोपाधि अने समि लिंग शरीर व्यस्ती अंतकनोपाधि अनेके सब अंत उपाधि को मिला तो एक समी अंत हो गया समि लिंग शरीर हो गया समी लिंग शरीर मुक्त आद्याभ्याम प्राण प्रज्ञात्म सर्वश प्राण प्रज्ञा क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति मुक्त तो जो प्राण प्रज्ञात्मा है प्राण कहेंगे तो क्रियाशक्ति को लेना प्रज्ञा है ज्ञानशक्ति शक्ति ऐसे दोनों शक्ति वाला द्वितिया तथा निर्दिष्ट उचित अपन मुक्त तिरण्य प्राण प्रज्ञात्मा इसे सर्वत्र कहा जाता है विभिन्न नाम से कहा जाता है अपरम नन उत किं एव अप्रीत्र कि प्रज्ञात्म अहम इसमें क्या प्रमाण है इते जो द्वार से प्रविष्ट हुआ ये वाक्य ही प्रमाण है क्या करते व्याच्य व्याख्या करतेराज वेशुणा देशराज गुणाद का गुणादिति अदर्शमिति गुणादर्शम स्वत्युत गुणयुगा इंद्र हुआ होते हुए इंद्र नाम गया इसी काग से ईश्वर वृत्ति सर्व विषय का अपरक्ष ज्ञानवत्तो गुण से हिरण्य गर्भ में कहा को इंद्र शब्द से कहा ईश्वर में सर्व विषय का ज्ञान है सर्विषय आदर्श इंद्र नाम हुआ ये नाम है प्रवेश वाक्य प्रविष्ट से इंद्रिद हिरण्य गर्भ से आप इंद्र तो प्रवेश वाक्य में प्रविष्ट को इंद्र तो कथन किया इंद्र तो इंद्र कहा गया हिरण्यगर्भ से आप इंद्र तो हिरण्य गर्भ भी इंद्र हुआ प्रविष्ट तो प्रवि हिरण्य ग्रता हुआ उसका नाम इंद्र कहा गया जो प्रविष्ट है वो इंद्र और यहां अपरब्रम्म हिरण्य गर्भ को भी इंद्र कहते तो इंद्र श से उसकी प्रति होगी प्रविष प्रवि सर्व रूपत्व आदि जो इसे जो प्रविष्ट हुआ वो प्रविष्ट सर्व रूप में वही रहा अभैद सिद्धि भाव इसे जो प्रविष्टा है वही सर्व रूप में स्थित है वही इंद्र है वही सर्व है संपूर्ण देव ही प्रजापति सब कुछ है नंतु परेश्वर गुण युगा प्रज्ञान आत्मा इंद्र परमेश्वर इत ग्राह्य परमेश्वर के गुण से इंद्र परमेश्वर यहाँ ले लेना इंद्र तो हिरण्य गर्भ लेना है प्रज्ञान आत्म अभेदस्य परमेश्वर अभेद से प्रज्ञान ब्रह्म जो प्रज्ञान आत्मा है संपद का लक्ष्यार्थ वही ब्रह्म है परमेश्वर अभेदस्य आगे कहेंगे प्रज्ञान ब्रह्म आगे कहने वाले इसलिए यहाँ जो कहा गया यहाँ इंद्र शब्द से हिरण्य गढ़ा परमेश्वर नहीं परमेश्वर तो गुण प्रतिपादन प्रकरण विरोधार्थ यहाँ परमेश्वर को प्रतिपादन करना और कथन करना ये प्रकरण का विरोध है तम पद के लक्ष्यार्थ के साथ ब्रह्म को कथन करना है निर्गुण का ही प्रकरण में नत्मत माया विशिष्ट परमेश्वर आत्म अनुचित वाक्यम हिरण्य गर्भ आदि को जैसे आत्मा कहा माया विशिष्ट जो परमेश्वर कारण शरीर माया, माया है हिरण्य गर्भ समस्ती सूक्ष्म सर अभिमानी कि तो माया विशिष्ट ईश्वरत्मतम अन्य उचित ऐसे नहीं कहना चाहिए ये ठीक नहीं तथा भाष्य तो गुणादेतु अन्य अन्वयाथ भाष्य में कहा है ये सब इंद्र गुणाथ इसको इंद्र कहा क्या? गौन प्रयोग है यदि परमेश्वर लेंगे परमेश्वर तो साक्षात तो हो जाएगा गौन कैसे होगा इसका अन्वयन ही होगा कोम पद का लक्ष्यार्थ लेना है ये सब ब्रह्म ऐसा प्रजापति पूर्व पर यो। गुण योगा भाव है ऐसा प्रजापति वहां कोई परमेश्वर गुणों को लेकर नहीं है, पर भी जैसे कहा गया इसी प्रकार यहां भी गुणों के बिना प्रयोग हो सकता है परमेश्वर सब कुछ परमात्मा है इसलिए गुणात् जो कहा गया वो हिरण्य गर्व लेना ईश्वर तो में जो सर्व विषय का ज्ञान वत्व है ऐसे इदम आदर्शन कह करके इंद्र में भी इंद्र शब्द से पहले कहा जो प्रविष्ट है ये सर्विशय ज्ञान है इसी परमेश्वर के जो सर्वज्ञत्व तो इसी गुण युग से यह इंद्र शब्द से हिरण्यगर्भ कहा गया अश्याख्यान से क्षत्त्व मन से निधा अर्थांतर माह तो यहाँ इंद्र कह करके इसको पहले जो इंद्र कहा गया प्रविष्टा हिरण्यगर्भ गर्भ उसको कहा गया इसमें इंद्र शब्द से वो गौण प्रयोग को लेकर हीरण गर्भ कहा गया ऐसे जो कहा गया ऐसे कल्पना करने से थोड़ी क्लिष्टता है व्याख्यान में ऐसे मन में रख करके भगवान भाष्यकार कहते हैं मन से निधर अर्थांतर वाह देवराज व वा। पहले तो इंद्र का थे हिरण्यगर्भ गर्भ अभी कहते इंद्र का है देवराज इंद्र जो सर्व प्रसिद्ध है ऐसा प्रजापति यह प्रथम शरीर ये प्रजापति है यह प्रथम जो शरीर है सरज वाला प्रजापतिर हिरण्य गर्भा प्रथम ज प्रापति हिरण्य गर्भ से भिन्न हिरण्यगर्भ से भेद प्रजापति में कहते यह प्रथम जरिरी हिरण्य गर्भ और प्रजापति में ये भेद, भेद हुआ प्रथम ज है और शरीर सरज वाला स्थूल सर्ज वाला है प्रजापति स्वलिंग शरीर अभिमानी अयन तो स्थूल स्वर अभिमानीरण्य गर्भ है समीलिंग और यह है प्रजापति कहते हैं तत्र है ते पुरुषम समुद्रत अमृत जल से पुरुषाकर पिंड को लेकर एक कठिन बनाया पहले कहा था अद्य मंत्र जल प्रधान पांचभूत से ही पुरुषम का पिंड को लेकर मूलख कठिन अवय वाला बना दिया उसके बाद मुख निकल गया इत्यादि वाक्य प्रमाण कहा तो प्रजापति शब्द से यह लेना शरीर तो मुखादि निर्भेदन द्वारा न अग्नि आदय लोकपाला जाता जिससे प्रजापति विराट सर्ज फूल शरीर से ही मुखादि निर्भेदन होकर के आदि लोकपाल की उत्पत्ति हुई पहले कही गयी थी वही प्रजापति लेना स प्रजापतिरवेश प्रजापति स्थूल सरभ विराट ये अग्नियाम पदका लक्ष्या दैव्रहण मनुष्यादीनापलक्षण यहाँ जो कहा सर्वे देवा सर्वे देव देश मनुष्यादी सलना तथा जीवात्माना जीवात्मा यही जीवात्मा जितने यही है, है जो तम पद का लक्ष्यार्थ है प्रज्ञान शब्द से कहा गया वही सर्वजीव है एवं एस ब्रह्म इत्यादि वाक्यु ऐक्य ब्रह्म इत्यादि वाक्य में ऐक्य जो कहा गया है वैक्य कैसे होगा सामनाधिकरण हुआ एस ब्रह्म सामनाधिकरण गृहीतः सामनाधिकरण हुआ एस ब्रह्म ऐस प्रजापतिष सर्वेवा सर्वभूत आत्मन एक स्थित आत्मा एक ही सर्वभूतम आत्मा एक होने से क्या सिद्ध होता है सजात भेद निराकरण हो गया सजाती आत्मा है अन्य नहीं सजात भेद निरा तदुपाधि भूत भौतिका नाम अभी पहले ऐसा इंद्र एस ब्रह्म ऐसा प्रजापति ए देवा सर्वे देवा इसके द्वारा क्या कहा गया सर्वभूत में आत्मा एक ही एक आत्मा उनसे अन्य आत्मा नहीं उनसे आत्मा में सजातीय भेद नहीं है क्योंकि दूसरे आत्मा हो तो सजातीय भेद होगा हो। सजातीय भेद का अर्थ निराकरण हो गया किंतु उपाधि है अलग अलग ये है जितने भूतभिक तो पदार्थ है वो भी है। आत्मा से विजातीय भूत भौतिक पदार्थ है तो विजातीय भेद आत्मा में सिद्ध हो, जाएग, हो जाएगा वस्तु तो आत्मा में स्वगत नहीं निर्दय भ जातीय नहीं अन्य आत्मा नहीं उनसे बीजातीय भी, भी नहीं आत्मा से अन्य कुछ नहीं है इसलिए इसको कहने के लिए आगे बाकी निराकरण करने के लिए तदुपाधि भूत भौतिक भौतिका नाम अभी बाधायाधिकरण आश्रित आत्म व्यतिरिक आत्मा से आत्मा से भिन्न भूत भौतिक कुछ है ही नहीं ये बाध सामनाधिकरण सर्व कल भ्रमण सब जो प्रतीयम होता नाम रूपात्मक ये ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ कहेंगे पंच महाभूतानी पृथ्वी आदि हैं भूत भौतिक कार्य जितने हैं सब क्षुद्र जीव जंतु के शरीर आदि साबर जंगम शरीर भूत भौतिक बहुत जितने ऐसा यह ही है अर्थात ये सब इससे आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है आत्मा से अतिरिक्त भूत भौतिक उपाधि पदार्थ कुछ भी नहीं है ऐसा अन्य के बाद करके विधान करना यह आत्म तत्व ये बाध समानाधिकरण एक मुख्य समानाधिकरण हुआ सर्व आत्मा एक ही बाध हो गया ब्रह्म में नाम रूपात्मक सर्व का बाध करके ब्रह्म ही है इसके द्वारा बीजाती भेद निराकरण किया गया बाधा बाधायाम समानाधिकरण मासित आत्म व्यतिरेक अभाव तीजाती भेद निराकरण उसे आत्मा में जापेद निराकरण करने के लिए कहा गया वक्तु इन च पंच महाभूता चेष्टे भाष्य में ये दे, सर्वे देवा अग्निया ये प्रजापति सब पद का लक्ष्य से जो आत्मा है प्रज्ञान सदस्य कहा गया इमान सर्वस उपादान भूतानी सबके सर्ज के जोदन भूत पंचभूत पंच पृथव्यादी महाभूताद अन्न मतीदे सब अन्नाद पूर्व मुक्ता पहले अन्न अनाद रूप से कहा गया वक्त निकल जितने कहा गया है सब खुशी है अल्पक अल्पक से युक्त अल्पक है मिश्राणी ये अनर्थक शब्द है सर्वत्र नहीं शब्द अर्थ में होता है नुति में से प्रयोग कहीं कहीं है अधिक नहीं सब्दृश नहीं सर्पादी बीजा सर्पादी न केवलम कविमिश्रिद्रमिश्रा बीजा मिश्रण सर्पादी केवल छिद्रमिश्रण नहीं कि सर्पातरादी प्रति अन्य बीज अर्पण है बीजाया कार कारण इतरा च इतरा च दिवैराशे नह कर दो राशि दो समूह करके कहा गया है स्थाबर जंगम भेद कुछ निर्दयर कुछ जंगम का उच्च स्थाबर जंगम कौन हे अंडजादी पक्षादी जारुजा जरायुज मनुष्यादीन स्वेदजान युकादी उद्विजा वृक्षादी जंगमानी, सावरानी इत्यादि ये सब हस्तिनो जंगमा उबराणी अश्वा गाव पुषा हस्ति, हस्ति यकी जातम जंगम का चलने वाले जंगम इतिहास व्याख्या जंगों की व्याख्या है वायु आदि चलन अस्ती पृथ्वी आदि के प्रियण आदि चलते है का चलन होता है पुन तो को क्या जंगम कहा जाएगा इत्याशं क्या हाँ पद व्याम पाद से चलने वाले को जंगम वृक्ष को वायु से वृक्ष हिल रहा है उसको जंगम नहीं कहते मात्र से पादे से जाने वाले और से हिलने पर भी सर्वम ये जंगमृक्ष आकाशे न आकाशन पतने वाले जो अचलम सर्वम स्थावरमचल तदशेषतः प्रज्ञा नेत्र टीकाम तत्सर्व ऐसे वित्तीय अत्र हेतु सब यह ही सब कुछ है क्यों क्योंकि सर्व तत् प्रज्ञा नेत्र यहां से लेकर के प्रतिष्ठा प्रज्ञा और प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये कहा गया है कि सब कुछ यह ही है ऐसा कहने के लिए इसकी व्याख्या करते भाष्य में सर्वम कार से तद अशेष तेज कहे गये प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञाकार से प्रज्ञा ज्ञाने तच ब्रह्मत ने प्रज्ञा ही नेत्र ये नेत्र तदिद प्रज्ञा नेत्र सौका टीका प्रज्ञ नीयते सत्ताप्य नेत्र किया नियण नियत सत्ता नियत सप्ताह नियत सप्ता को 투或者, सब लेते हैं सप्ता को प्राप्त करते हैं। जिसके द्वारा सप्ता की प्राप्ति होती है तो जिसके सप्ता से सत्ता वाले होते है वही सर्वम प्रज्ञा नेत्र मतलब ब्रह्म की सप्ता से सब सत्ता वाले इसलिए प्रज्ञा ही उनका नेत्र जो सत्ता प्रापक जिसकी सत्ता से सत्ता वाले होते है यद वस्व व्यापार से प्रवज इतिभा में वह अधिक है लेकिन काटना कुछ नहीं ऐसे पाठ है ट्रिपणी में देवी स्वस्व व्यापार से प्रवृत अपने व्यापार से प्रवृत्त होते हैं शुद्ध ब्रह्म है इसकी सत्ता से ही स्पुर से ही सब में सत्ता स्पूर्ति है इसलिए सौ स्व व्यापार में जो प्रवृति है ब्रह्म सत्ता से ही ब्रह्म के स्पुरन से इसलिए प्रज्ञा ही नेत्र का नियत अन्य नेत्र जिसके द्वारा सत्ता की प्राप्ति होती है नन एवं भूतम ब्रह्मषद सुप्रसिद्धम ये तो ब्रह्म है उसकी सत्ता से सौ सत्ता वाले है न तो प्रज्ञान प्रज्ञान जो है तम पदार्थ उत्तर सर्व नहीं है इतिशंग्य वस्तुत सब प्रज्ञान त्रह्म शब्द कविधना दोष प्रज्ञा ब्रह्म ही उपनिषद में प्रज्ञान तख्या काल से उत्तर देते वस्तुतः प्रज्ञान नहीं में ब्रह्म से कहा गया कोई ब्रह्मशब्द सेरभ्य एते सर्वे देवा इत्यंतम पहले तो तव पदार्थ शोधन पूर्वत हो गया यहाँ एकत्व तो कहने के लिए ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इस व्याख्या हुई थी अभी अभी यदवा कहकर अन्य प्रकार कहते कोई आत्मा यहाँ से लेकर के एते सर्वे देवा ये यह जितने यहाँ तक तो, तम पदार्थ शोधनार्थम ये तम पदार्थ शोधने के लिए यहाँ तक तो ले लेना एते सर्वे देवा यही सब देव इंद्र प्रजापति सबका आत्मा एक ही। ये है ये तुम पदार्थ शोधन के लिए ऐसे कहते हैं और इमानी च आदि प्रतिष्ठा इतम इमानी चे, इमानी च पंच महाभूता निर्कर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक जो वाक्य है ये तत्पदार्थ के लिए तत्पदार्थ शोधन के लिए प्रज्ञान, है। प्रज्ञान ब्रह्म है दुनिक में प्रकृष्टम प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञानी तत्पदा ब्रह्म उच्यते प्रज्ञ प्रकृष्ट प्रज्ञान प्रकृष्ट जानम प्रज ब्रह्म पंचभूता पंचभूत नेत्र ब्रह्मने प्रज्ञा सत्तयावत्व साधय प्रज्ञा है ब्रह्म वही सबकी सत्ता है कहने के लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठित उसकी सत्ता में सत्ता से की सत्ता है सत्ता सत्ता से अध्यक्ष नहीं है ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित त प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति प्रतिष्ठितम् प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञाश्रय प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रज्ञा प्रतिष्ठित उत्पत्ति प्रलय काल में है प्रज्ञा न कवल प्रज्ञास सत्व किन्वृत्तिर तदीन प्रज्ञा ब्रह्म की सत्ता सेतने केवल नहीं सबकी भी प्रज्ञान की सत्ता से भी फूर्ति प्रज्ञानूप्रह्मेत्र चराचर सौ कुचेत्रीय प्रवर्त अन नेत्र नियते प्रवर्तकनेनने सत्ता सत्ता प्राप्ति सेयतेन का प्रवर्तक का प्रवर्तक है यद पूर्व नेत्र शब्द न्यापार हेतु पहले नेत्र शब्द से सत्ता और व्यापार हेतु दोनों कह दिया इदानीं गया इदानीं सर्वस्य पूर्ण हेतु अयम एच्यते एक प्रकार व्याख्या हुई पहले प्रज्ञान नेत्र कह करके सप्ताह प्राप्त कहा गया और यहाँ प्रवर्तकत्व कहा गया यदा कह करके पहले प्रज्ञा शब्द करके सप्ताह और व्यापार दोनों के हेतु हेतु कही गई और यहाँ सबके स्फुर का हेतु कहा गया प्रज्ञानेत्र कहा लेना है सबके सप्ताह का प्रापक है सबका प्रवर्तक है सबके स्फुरन का भी हेतु है, है। अधिस्थानिक स्पूर्ति से सबकी स्फूर्ति अभी पहले सप्ताह प्रापकत्व व्यापार हेतु तो कहा गया अभी प्रज्ञा प्रतिष्ठित के द्वारा स्फुरण हेतु तो कहा जाता है सर्वे लोक सब लोग प्रज्ञा चक्ष प्रज्ञा चक्षुर स्फुरथ चक्षु का अर्थ स्फुर प्रज्ञा ही स्फुर प्रज्ञान चक्ष सर्वस्व प्रज्ञा चक्षु सबके स्फुर प्रज्ञा ही है प्रज्ञान प्रज्ञा रूप ब्रह्म के स्फुर से सबकी स्फूर्ति है जगत प्रज्ञान से स्फुर प्रतिष्ठा अन्य जगत के... जगत की स्फूर्ति का हेतु है, है जगत की प्रतिष्ठा का हेतु प्रज्ञा हुआ जैसे जगत की स्फूर्ति और प्रतिष्ठा का हेतु प्रज्ञान हुआ तो प्रज्ञान के भी ये स्फूर्ति है और प्रतिष्ठा अन्य क्या दिन होगा ऐसा शंका करने पर स्व स्विम प्रतिष्ठित आश्रया प्रज्ञान स्व प्रकाश है और स्वमहि म देखो स्वमहि मिम प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है स्वप्रकाश हो अन्य कोई स्फूर्ण नहीं है उसका स्वमहिमा प्रतिष्ठित से अन्य अनेको आश्रय नही आश्रयांतरा ची ब्रह्म का स्फुन हेतु प्रतिष्ठा कोई अलग ऐसा नहीं प्रज्ञा प्रतिष्ठा यद्वा जगत सत्तास्फूर्त्यो प्रज्ञाधीनवादिस्वस्थसु प्रज्ञ प्रतिष्ठितचारंभ न्यायन प्रज्ञान भावाद व्यतिभाद प्रज्ञानमे सर्पादे रज्ज्देव सर्वस्य जगतः सारे जगत की सत्ता और स्पूर्ति घटोस्थी पटोस्ती आकाशमती सत्ता का भान होता है स्फूर्ति भी घटोभाति पटोभाति पटोभातिपम भाति स्फूर्ति सारे जगत जो सत्ता और स्पूर्ति है भान होता है प्रज्ञाधीनवाद अधिष्ठान है प्रज्ञान प्रज्ञान की सत्ता और स्पूर्ति से जगत की सत्ता और स्पूर्ति अधिष्ठान की सत्ता से अध्यक्ष की सत्ता अधिष्ठान के स्पुर से अध्यक्ष का स्पुरण इसे राज्य में सर्प दिखता है राज्य जब तक है सर्प दिखेगा रज्जु को हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु कल तो सर्प और रज्जु के स्फूरण होने से ही सर्प दिखेगा रज्जु यदि इधंत नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा इसलिए रज्जु की सत्ता स्फूर्ति सर्प में दिखती है ठीक किसी प्रकार सारे जगत की सत्तास्पूर्ति वस्तुता नहीं अठान प्रज्ञान की सत्तास्पूर्ति सारे जगत में दिखती है उत्पत्ति आदि प्रज्ञाधीनवाद उत्पत्तिषुअप अवस्थसु प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिति प्रलयत सर्वदा सारा जगत प्रज्ञान में प्रतिष्ठित प्रज्ञा उपाधानी कारण था बाचार भर नये न बाचा आरम्भ विकार नामधे मृतिकाय सत्यम छ्य है, है। कारण से नहीं केवल शब्द का आलम्बन है नाम शब्द मात्र है मृतिकाय तेरह सत्यम कह कर कार्य है नहीं कारण सात कारण ही सत्य है घटादि की अपेक्षा मृतिका को सत्य का इसी प्रकार इसी क्रम ऐसी कार्यम इत्याहे है कारण नहीं सकते है इसलिए जितने सब कुछ प्रतिष्ठित है उपादान सब का प्रज्ञान है तो प्रज्ञान उपादान कारण उससे अतिरिक्त कार्य कुछ भी नहीं है प्रज्ञान व्यतिरिक प्रज्ञान कारण उससे अतिरिक्त नहीं है प्रज्ञान में पर्यवसान भूमि प्रज्ञानी प्रतिष्ठा परिवसान भूमि अंतिम अवधि जैसा सर्पाधे रज्वादी सर्पादि की जैसे रज्वादी सर्व की परिवेशानु भूमि रज है प्रतिष्ठा आदि से रजत का प्रतिष्ठा सुक्ति है ठीक इसी प्रकार प्रज्ञान ही सबकी अवधि परिवेशानुभूमि का अर्थ ध्रुव स्थिर है प्रतिष्ठा है परिशिष्ट अंत में रहता है वही वस्तु प्रज्ञान ही है प्रज्ञान से प्रत्येगात्म निर्विशेषत्वादिक सिद्धम सबके तो परिवेशानुभूमि ध्रुव होने से जो प्रज्ञान हे वही प्रत्यवात्मा है और निर्विशेष है आदिशे अखंड हे अद्वितीय हे भेद रहित है, ये सब सिद्ध होता है तस्माद् प्रज्ञान ब्रह्म वही ब्रह्म है प्रज्ञान सेव परिशिष्ट तस्मा सबके परिवशानुभूमि प्रज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठा होने से परमार्थ सत्यत्व जो परिशिष्ट है निषेध शेषु जयता निषेध का शेष अवधि है सबका निषेध हो जाएगा जो बाकी बचेगा वही निषेध का शेष है परिशिष्ट है वही परिशिष्ट परिवशान भूमि ध्रुव है सत्य है सबका निषेध हो जाएगा सबका व्यभिचार होगा अव्यभिचारी सत्य वस्तु जिसका निषेध हो नहीं सकता है जो निषेध की अवधि वही सत्य है वही प्रज्ञान वही ब्रह्म है से प्रज्ञान से प्रत्येगात्मन निर्वशेषाद सिद्ध प्रज्ञान से परशिष्ट ब्रह्म श्रम ब्रह्मश् तदेत प्रत्यक्षोपाधिशेष सन्नीरजन निर्मल निशम शांतमेक अद्वयं ब्रह्म प्रत्यक्षोपाधि विशेष सोपाधिशेष प्रत्यक्षता सर्वे उपाधि विशेषा योपाधिशेषमे नहीं के निर्वाधिक शूद्रस्व निरंजन सदूपे ब्रह्म असंगे निर्लेपे मेरे मलम अविद्या मल निरंजन निर्गत अंजनज असंग निर्लप निर्मल अदया अदित मरहित निष्क्रिय क्रियात शांत अस्पन प्रत्येगात्मन निर्शेषत्म करण समर्थित इसमें दो पक्ष कहा एक तो पहले ये मंत्र आरंभ होने के पहले त्वम पदार्थ का शोधन हो गया द्वितीय पक्ष कहा ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र ऐसा प्रजापति सर्वे देवा यहाँ तक वाक्य है त्वम पदार्थ शोधने के लिए अब तत्पदार्थ तो शोधन के लिए इमानी च पंच महाभूतानी इत्यादि वाक्य ऐसे द्वितीय व्याख्या हुई अभी प्रथम व्याख्या को लेकर कहते हैं जो पहले परम संशोधन हो गया वही ब्रह्म है अस्मिन पक्षे ब्रह्म शब्द न प्रत्येगात्म निर्विशेषत्वादिकम एव सामान्याधिकरण समर्थ्य थे ऐसा ब्रह्म ऐसा कहकर लक्ष्यार्थ लेना पहले कहा गया को आत्मा वेम उपासम है से नाम ध्यान कहा वो ब्रह्म कह करके जो प्रज्ञान पहले कहा गया वही ब्रह्म है। प्रज्ञान प्रत्येगात्मा वही निर्विशेषत्वादिक तो वही ब्रह्म ब्रह्म जैसे निर्विशेष प्रत्येगात्मा में निर्विशेष है सामनाधिकरण समर्थ्य थे ब्रह्म कह करके ब्रह्म निर्विशेष वही प्रज्ञान है ये कहा गया है क्योंकि ब्रह्मशब्द्यार्विशेषत्वाद ब्रह्मशब्द का निर्विशेष है निर्विशेष स्वगत सुजात भेद रहित जा। जाता रहता तो। ब्रह्म होब्द से ही विमान ब्रह्म शब्द सूत्र में आया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा नहीं जिसकी जिज्ञासा विचार करेंगे यदि प्रसिद्ध है तो विचार व्यर्थ है और यदि प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध वस्तु तो प्रसिद्ध का प्रसिद्ध की जिज्ञासा नहीं होती ऐसे उसका वस्तु प्रसिद्ध है नहीं ऐसा उत्तर देने से प्रश्न करने से उत्तर दिया सिद्धांत में ब्रह्म शब्द की विपत्ति से कोई अर्थ प्रसिद्ध है वो सामान्यतः तो प्रसिद्ध होता है ब्रह्म शब्द से अर्थ है व्यापक वृहि वृद्धु सर्वव्यापक निरंकु उससे सिद्ध होता है उसके बाद जो तो ब्रह्म अपने से भिन्न है अभिन्न है, कैसा है पद विषय संशयन से विचार करने की आवश्यकता है ऐसे ब्रह्म सूत्र में कहा उत्तर देकर के वहाँ कहा ब्रह्म सूत्र की वित्पत्ति जब करेंगे ये अर्थ प्रतीत होते हैं इसमें योग कह दिया मान करेंगे तो नित्य शुद्धत्व आदि अर्थ प्रतीत होते हैं बृहते अर्थ अनुगमारृह बृद्ध धातु से ये अर्थ होता है अर्थ सिद्ध होता है का भाष्य भाष्य उक्त तो में प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक अनेन जो ये ये सब सब ब्रह्म ब्रह्म से शारीरिक नहीं कहा गया प्रत्येक नक्यम यहाँ केवल ब्रह्म शब्द निर्विशेषादी कहा गया तो प्रत्येका निर्विशेष आदि के है ऐसा कह करके अंत में कहेंगे यदि निर्विशेष ब्रह्म है प्रत्येक आत्मा भी ब्रह्म है तस्मात् प्रज्ञानं ब्रह्म एक तो कहेंगे आत्मा वा इधम एक एवं आग्रह आसित आत्मा अद्वितत्व उपक्रमा अद्वित पहले कहा ब्रह्म पदार्थ अनुपक्रमाच ब्रह्म पदार्थ का पदा उपक्रम पदा नहीं है आत्मा का कथन किया तो एक अद्वित आत्मा ब्रह्मादि सर्व एवं आत्मैय स्वाविद्या विद्या आत्मा ही अपने अविद्या से संसारिक प्राप्त करता है स्वद्या मुच्यते ज्ञान से मुक्त होता है इत पक्ष अफुटीकृत तो स्पष्ट हुआ अज्ञान से बंधन ज्ञान तो बंध स्वानी मुक्तता तस्मात्र मुख्या तत्वत्म अज्ञान से बंध ज्ञान से मुख्य इस यदा दर्शव्यूमानी तो च पंच महाभूता आरभ्य द्वितीय पक्ष कहा था सोम पदार्थ शोधन करने के लिए सर्वे देवा यहाँ तक अ ईमानी च पंच महाभूता के लिए ऐसा द्वितीय पक्ष कहा था ऐसे यदि लेंगे पंचमहाँ से लेकर के तत्पदार्थ शोधन के लिए ऐसे व्याख्या करेंगे तदा तत्पदार्थशोधना भले तत्पदार्थ शोधन करना है उसके बाद वाक्यार्थ कथना प्रज्ञानं ब्रह्म है प्रज्ञानं ब्रह्म यह वाक्य करनी कर पक्षे अत्रत तो प्रज्ञान, प्रज्ञान से नामध्यान चत्यगात्माच्यपक्ष में प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञान हे प्रत्यत्मा और प्रज्ञान से नामध्या प्रज्ञाया प्रत्येगात्मा कहा गया अब तरह शब्द नज्ञान ब्रह्म में ब्रह्म शब्द आया जगत कारण चैतन्य मुक्तम जगत कारण विशेषित उपलक्षित कारण से उपलक्षित तो। तो तो तो होता, तो होता है परिचित होता है स्वरूप उसके अभिद्य मान भी ज्ञावर्तक होता है उपलक्षण का गृह देवते घर का परिचय को हो तो हो तो तो होता है, का है। तो वो कागज चले जाने पर भी परिचय का कुछ चिन्ह से उससे भिन्न जगत कारण से उपलक्षित होता है शुद्ध चैतन्य जन्मादि से यत ब्रह्म का लक्षण क्या वो भी इस प्रकार है जगत जन्मादि कारण तो तटस्थ लक्षण है जगत जन्मादि कारण तो सर्वदा नहीं रहता है इसलिए उसे उपलक्षित शुद्ध स्वरूप का लक्षण किया गया और स्वरूप लक्षण तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का जगत जन्मादि कारण तेना उपलक्षित ब्रह्म ही ब्रह्म सदस्य लेना तस्मा च उभय निर्विशेष चिद्रपत्विशेषा तस्माद् प्रज्ञानं ब्रह्म तस्माथ जो प्रत्येगात्मा निर्विशेष चैतन्य है, है। ब्रह्म भी निर्विशेष चैतन्य है इसलिए एक तो है न प्रज्ञान से ब्रह्मोपदेश सिद्ध थी जो प्रज्ञान प्रत्येगात्मा है वह ब्रह्म है इस उपदेश से, से क्या सिद्ध होगा इत्याश्य तक सिती फलिता से कथन इति को ब्रह्म कहेंगे तो क्या सिद्ध होगा होगा ब्रह्म ब्रह्म निर्विशेष निर्विशेष निर्विशेष है है है प्रज्ञान प्रज्ञान भी भी तो क्या होगात्र कथन फलिता व्याख्यम प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम ब्रह्म सिद्ध होता है, है। अन्य समानम ये दो प्रकार व्याख्या करके अलग अलग प्रकार बताते हैं एक हो गया एस ब्रह्म के पहले जितने वाक्य प्रज्ञान से नाम दिया दे तब वहां तक तो तम पदार्थ शोधने के लिए ऐसा ब्रह्म से तत्पदार्थ शोधने के लिए एक व्याख्या है दूसरी व्याख्या यदवा करके कही गई प्रजापति रहते सर्वे देवाह यहाँ तक तो तुम पदार्थ शोधन पूर्व मंत्र हो गया इस मंत्र में यहाँ तो तक तुम पदार्थ शोधन के लिए इमानी च पंच पदार्थ शोधन के लिए आगे प्रज्ञान ब्रह्म कहा गया इसे दो प्रकार व्याख्या की गयी ओम वान में मन से प्रतिष्ठिता मनो में वादी प्रतिष्ठित आवीरा वेद से मुत मे नाम प्रहासने न हो रहा संगत वदिष्या सत्यं वदिषा तमु तदमु अवतुव अवतु वक्ता ओं शाति क्षाति क्षाति